धर्म जीवन का रहस्य पंडित राम किंकर उपाध्याय मम दर्शन फल परमय अनूपा देव पाव निज सहज स्वरूपा बस यही अनुभूति हो जाना कि यह तो हमारी अपनी ही निधि है इसके बाद सीता जी ने आंखें मूंद ली दोनों तरह से थक गई अब थक जाने के बाद तो एक ही उपाय है कि आप आंखें मूंद कर विश्राम करें इस अर्थ में भी थकने का एक सदुपयोग हुआ गोस्वामी जी ने दोनों रूप में दिया है जी के नेत्र थक गए और उन्होंने नेत्र मूंद लिए नेत्र मूंद लेने का अभिप्राय उस संदर्भ में देखें कि पहले तो नेत्र खुले रहने पर ईश्वर बाहर दिखाई पड़ा था पर नेत्र मूंदने का क्या अर्थ हुआ क्या यह उस तरह का नेत्र मूँदना है जिस तरह से कई श्रोताओं के नेत्र मूँधे हुए दिखाई दे रहे हैं नहीं उस नेत्र मूँदने का वह अर्थ नहीं है यहाँ नेत्र मूँदने का अर्थ हुआ कि जो बाहर दिखाई दे रहा था वह जब भीतर ही दिखाई देने लगा तो उसी को नेत्र मूँद कर देखने लगी श्री सीताजी नेत्र मार्ग से उसे अपने भीतर ले आई अब वह बाहर ही नहीं भीतर भी है भीतर भी देखें और बाहर भी देखें देखने के बाद उन्होंने और भी एक कार्य किया उनको हृदय में ले आई और पलकों के कपट कपाट बंद कर लिए लोचन मग राम याने दिन पलक कपाट सयाने वे बड़ी सयानी है साधक सयाना कौन है वे कोई साधक थोड़े ही हैं वे तो महाशक्ति हैं परंतु साधकों को उन्होंने यही सिखाया कि सयानापन इसी में है कि खजाना यदि मिल जाए तो उसे बंद कर दो तो सयानी सीता जी ने किवाड़ बंद कर लिए क्यों बोले अपनी निधि खो गई हो और यदि मिल जाए तो पहला काम आप यही करेंगे कि जल्दी से उसे अलमारी में बंद कर दें ताकि कहीं फिर न खो जाए ईश्वर को जब हम एक बार देख लेंगे पहचान लेंगे फिर तो हम उसे अपने अंतर जीवन में पा लेंगे इसके बाद अब पलक खपाट बंद है बाहर वाले क्या समझ रहे हैं क्या सोच रहे हैं उसकी बात नहीं है पलकों का किवाड़ बंद और उस पलकों के बंद किवाड़ के भीतर जिस दिव्य मिलन की अनुभूति हो रही है यही वस्तुतः साधना का अंतिम स्वरूप है अंतिम लक्ष्य है उसे माँ ने इस तरह से प्रकट किया थकने का भी यही एक क्रम है भक्ति साधना में थकीये पर अंत में थकने का फल पाकर उसको हृदय में लगा लाकर ला उसके मिलन की अनुभूति का दिव्य आनंद पाना है दूसरे थकने वाले हैं परशुराम जी इनके भी नेत्र थके गोस्वामी जी ने लिखा श्री राम को वे तब तक देखते रहे जब तक कि उनके नेत्र थक नहीं गए रामचितई रहे थकीलचन परंतु नेत्रों के थकने के बाद यदि उन्होंने भी वही किया होता जो श्री सीता जी ने किया तब तो कहना ही क्या था परंतु इस लीला में यह दिखाना ही था कि यदि आप यदि थकने के बाद भी विश्राम की स्थिति में नहीं जाएंगे अंतर जीवन में नहीं जाएंगे तो क्या होगा थकने के बाद यदि उन्होंने भी नेत्र मून कर सोचा होता कि आज तक मुझ में जो वृत्ति कभी उत्पन्न नहीं हुई वह कैसे आ गई एक बार तो उन्हें लगा कि आज मेरे हृदय में दया आ गई है और उनकी मान्यता थी कि दया से बुरी वस्तु कुछ भी नहीं है आप इसे बुरी बात न मानिएगा जो लोग चरित्र निर्माण के बड़े पक्षधर होते हैं उन लोगों का कहना है कि भक्तों ने ईश्वर की दया का प्रचार कर, कर के समाज का ऐसा सत्यानाश कर डाला है कि क्या कहें लोग समझते हैं कि पाप करो और भगवान क्षमा कर देते हैं यह क्या दया है वह भी अपने आप में एक सिद्धांत है ऐसे दया के दुरुपयोग के भी दृष्टांत मिलते हैं तो परशुराम जी ने तो अपने जीवन में निश्चय किया था कि अन्याय के लिए तो कठोर ही बनना होगा वे स्वयं तो निष्प्रिय थे कोई कामना नहीं न कांचन की कामना न कामनी की ब्रह्मचारी थे ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रतिष्ठित थे उन्होंने लोक कल्याण के लिए परश उठाया और कठोर दंड दिया अतः वे दया को तो स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे इसीलिए बीच में जब उनके मन में दया जैसा अनुभव हुआ तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ वे कहने लगे अरे आज मुझे यह हो क्या गया कहीं विधाता ने विपरीत होकर मेरा स्वभाव तो नहीं बदल दिया अन्यथा मेरे हृदय में किसी भी समय कृपा भला कैसे आ सकती है भयो बाम विधि फिर भावु मोरे हृदय कृपा किकाऊ आज तक तो मैंने कभी किसी पर कृपा नहीं की आज यह क्या बात है मेरे हृदय में यह कृपा के वृत्ति क्यों उठ रही है पर यहाँ पर तो मानव हृदय भी संकेत दे रहा है जनक ने भी पहली बार श्री राम और उनकी सुंदरता को देखा तो बस देखते ही रहे पर परशुराम जी ने भी देखा तो देखते रहे विश्वामित्र ने जब मुस्कुराते हुए जनक की ओर देखा तो जनक बोले महाराज इनका परिचय तो दीजिए ये कौन है विश्वामित्र ने कहा तुम तो बड़े ज्ञानी हो तुम्ही बता दो कि ये तुम्हें कौन लग रहे हैं इस पर महाराज जनक ने कैसी बढ़िया बात कही बोले जिस ब्रह्म को वेदों ने नीति नेतित कहकर समझाने का प्रयास किया है कहीं वही तो दो वेश बनाकर नहीं आ गया ब्रह्म जो निगम नेत कहेगा उश्वामित्र जी हंसकर बोले तुमने ब्रह्म को यह उपाधि कैसे दे डाली उन्होंने उत्तर दिया आज तक कभी मेरे अंतकरण में राग का उदय नहीं हुआ और जिसे देखकर राग का उदय हुआ वह तो ब्रह्म ही हो सकता है सहज विराग रूप मन मोरा थकित चकूरा दूसरी ओर पर जी को भी आज वही अनुभूति हुई उन्होंने सारे छत्री जाति को दंड दे डाला था और उनके सामने जो ईश्वर खड़ा था वह उसी वर्ण का एक राजकुमार था परंतु उनको देखकर कर वे जिस प्रकार तदाकार हो गए तन्मय हो गए आनंदित हो गए यदि इस दिशा में उनका ध्यान चला जाता कि अरे यह क्या बात है क्यों ऐसा हो रहा है परंतु ऐसा नहीं हुआ उन्होंने अपनी दृष्टि उठाई और देखा तो वहाँ धनुष टुकड़ों में बटा हुआ पड़ा था अखंड को देखा उस अखंड में तो न द्वैत है न क्रोध है न दुख है परंतु उसके बाद ही उनकी खंडित धनुष की ओर दृष्टि चली गई यही सूत्र है जब हम अखंड को छोड़कर खंड को ही देखेंगे तो हमें क्रोध ही तो आएगा द्वैत बुद्धि से ही तो क्रोध आता है और फिर क्रोध का जैसा परिणाम होता है उन्हें सबसे अधिक क्रोध जनक पर ही आया और उन्होंने तत्काल पूछा अरे मूर्ख जनक जरा बता तो यह धनुष किसने तोड़ा कहु जड़ जनक धनुष कह तो वे सारे राजा जो अभी तक तो बड़े दुखी थे कि हमसे धनुष नहीं टूटा पर जब परशुराम जी ने यह पूछा तो वे यह सोचकर प्रसन्न हो गए कि बड़ा अच्छा हुआ जो हमसे नहीं टूटा और यदि टूट गया होता तब तो हमारा सिर भी कटा होता अच्छा ही हुआ सिर कटने से बचा अब जनक क्या उत्तर दे? परशुराम जी कहते हैं तू कितना बड़ा मूर्ख है आज तक विश्व के इतिहास में मैंने तुझे जैसा मूर्ख नहीं देखा धनुष की परीक्षा चलवा कर ली जाती है या तुड़वा कर यदि तुझे अपनी कन्या के लिए योग्य वर की अपेक्षा थी तो उपाय था कि कोई लक्ष्य रख देता कि जो इस लक्ष्य को बेध देगा उसके गले में मेरी कन्या जयमाला डालेगी पर तू इतना बड़ा मूर्ख है पहले तो यही भूल गया कि यह धनुष किसका है इतने वर्षों तक उस धनुष की तूने पूजा की और अब उसे तुड़वा दिया तो तुझसे बढ़कर कोई मूर्ख है ही नहीं जनक कुछ बोले नहीं समझ गए कि यह राम राम के बीच की बात है हम क्यों बोले इसका सांकेतिक तत्व यही है कि परशुराम यह मान बैठे थे कि धनुष का उद्देश्य केवल लक्ष्य वेद है परंतु यहाँ तो बड़े ही उच्च कोटि के दर्शन की वृत्ति है जनक बोले नहीं परंतु उनके पास इसका उत्तर था यदि उनसे कोई पूछता कि आपने धनुष तुड़वाया क्यों चलवाया क्यों नहीं तो वे कहते कि शंकर जी ने यदि धनुष के साथ बाण भी दिया होता तो चलवा कर देखता परंतु बाण नहीं दिए केवल धनुष दिया तो उसको तुड़वाना ही पड़ेगा उसको चलवाया कैसे जाए उसमें दार्शनिक तत्व यह है कि लक्ष्य भेद बहुत बड़ी वस्तु है परंतु जो परिपूर्ण है और जिसका कोई लक्ष्य ही शेष नहीं रह गया है वह ऐसा क्यों करने जाएगा लक्ष्य भेद करके जो कुछ पाना चाहता है वह तो जीव है वह नर है वह अर्जुन है वह भले ही लक्ष्य भेद करके द्रौपदी को पाना चाहता है परंतु यह पूर्ण ब्रह्म भी क्या लक्ष्य भेद करके सीता जी को पाना चाहेगा जो उन्हीं की अभिन्न शक्ति है उसको ना उसे पाना है ना उसके लिए कोई लक्ष्य है इसलिए वह जो एक दार्शनिक संवाद चल रहा था जो बहिरंग दृष्टि से तो लग रहा है कि बड़ी नासमझी की बात है परंतु शंकर जी धनुष के साथ बाण क्यों नहीं देते उस धनुष से उन्होंने बाण को भी चलाया था बाण का उद्देश्य पूरा हो गया और उसके बाद धनुष ने शंकर जी से एक प्रश्न किया महाराज आपको तो लोग मुक्तिदाता कहते हैं परंतु मुझे तो आप बांधते हैं जब मनुष्य को जब धनुष को चलाया जाता है तो उसे डोरी से बांधकर चलाया जाता है डोरी से बांधे बिना उसे चलाया कैसे जाएगा तो आप मुझे बांधते हैं संस्कृत में गुण शब्द के दो अर्थ हैं एक तो डोरी को गुण कहते हैं और मनुष्य के जीवन में जो सद्भाव है उन्हें भी गुण कहते हैं धनुष पर जो डोरी है वह गुण है धनुष ने शंकर जी से कहा महाराज सबको तो आप मुक्ति देते हैं पर मुझे बांधते हैं मेरी मुक्ति कैसे होगी शंकर जी बोले जब तक रहोगे तब तक बंधोगे तब तक तुम गुण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते यही संसार का सत्य है संसार के सारे जीव गुणों के बंधन में बंधे हुए हैं चाहे वह तमोगुण का बंधन हो चाहे रजोगुण का बहुत उड़ गए तो सतोगुण का बंधन रह जाता है जब तक अहम मय शेष रहेगा तब तक जीव गुणों से मुक्त नहीं हो सकता व्यक्ति जो संसार में बंधा हुआ है और शंकर जी का धनुष भी जो बंधा हुआ है वह डोरी कौन सी है रामायण में भी लिखा हुआ है माया के बंधन में जीव बंधा हुआ है देखी माया सब विधिगा किसी ने कबीरदास जी से पूछा लोग कहते हैं माया का बंधन बड़ा कठिन है यह माया क्या है उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही वे बोले मैं और तू की रस्सी या गुण के बंधन के द्वारा यह संसार बंधा हुआ है मैं अरु तू की जेवरी बधे शकल संसार रामायण में भगवान राम भी यही कहते हैं सारा बंधन तो मैं मेरे पन और तू तेरेपन का है मैं अरुमोर तोर तय माया यह मैं चाहे जितना अच्छा हो परंतु यह बंधन अवश्य है कबीरदास जी से पूछा गया आप स्वयं बंधे हुए हैं या नहीं तो उन्होंने कहा जिस कबीर का राम जैसा आधार है वह भला कैसे बंधेगा दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार इस गुण बंधन से मुक्त होना जीव के बस की बात नहीं है उसे तो ईश्वर की कृपा से ही इस गुण का बंधन से मुक्ति मिलती है वह धनुष वस्तुतः गुण बंधन से मुक्त हो गया था ईश्वर का स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो गया था गुण से जो मुक्ति थी यही राम का रामत्व है शिव के धनुष ने राम के हाथों का स्पर्श प्राप्त किया और वह उनके संस्पर्श के द्वारा उस गुण बंधन से मुक्त हो गया परशुराम जी ने पूछा धनुष किसने तोड़ा उनकी कल्पना थी कि तोड़ने वाला व्यक्ति अकड़ खड़ा होगा देखने लगी कि यहाँ सबसे अधिक सीना ताने कौन खड़ा है तो एक भी दिखाई नहीं पड़ा अच्छा तो वह मेरे डर के मारे काँप रहा होगा तो कॉँपने वाले इतनी बड़ी संख्या में थे कि लगा अरे यहाँ तो सबके सब काँप रहे हैं सामने जो राजकुमार है वह बड़ा ही सुंदर और सलोना है वह बड़े सहज भाव से खड़ा है न कप रहा काँप रहा है न सीना तान रहा है और न उसमें किसी अन्य प्रकार की वृत्ति है अतः यह तो धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति है ही नहीं इसने तो तोड़ा ही नहीं होगा इस प्रकार उन्होंने गणित से उनको तो पहले ही अलग कर दिया तो फिर तोड़ने वाला कौन है जनक अब तू ही बताओ जनक बोल नहीं रहे हैं श्री राम कह सकते थे मैंने तोड़ा परंतु वे बोले महाराज धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा नाथ शनु भंज निहाराम ओ एकदास तुम्हारा इतनी घुमावदार भाषा बोलने की क्या जरूरत थी सुनकर परशुराम जी भी नहीं समझ सके कि इन्होंने ही तोड़ा है उनको लगा कि शायद तोड़ने वाले को बचाने के लिए ही यह मुझसे विनम्रता से कह रहा है वे चिढ़ कर बोले यदि धनुष को तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तो मैं सबका सिर काट लूँगा या तो वह स्वयं सामने आ जाए या कोई दूसरा बता दे कि किसने तोड़ा सुनहु राम जही सिव धन तो राम सहस बाहु समाओ बिहाई समा जाओ नारे जय है सब राजा प्रभु मुस्कुरा कर चुप रह गए उन्होंने इतनी घुमावदार भाषा का प्रयोग क्यों किया भगवान राम यदि कहते कि मैंने तोड़ा तो धनुष अहंकार का ही है क्या एक मैं दूसरे मैं को तोड़ सकता है यदि कोई कहे कि मैंने मैं को तोड़ दिया तो जब मैं बोल ही रहा है तो मैं टूटा कहाँ वह तो ज्यों का त्यों बचा हुआ है श्री राम का तात्पर्य यह था कि महाराज जब तोड़ने वाले ने टूटने वाले धनुष रूपी मैं को तोड़ दिया तब वह तोड़ने वाला मैं रही कहाँ गया एक नई भाषा परशुराम जी इस भाषा को समझ नहीं सके तब लक्ष्मण जी ने जो कहा वह लोगों को बड़ा पसंद आता है परंतु इसका तत्व तो थोड़े ही पसंद आता है लोगों को लगता है वाह क्या मुझ उत्तर दिया लक्ष्मण जी के हृदय में ऐसा लगा अरे ये तो इतने निकट आकर भी नहीं पहचान रहे हैं अतः उन्होंने वह सूत्र दिया जो बड़ा सार्थक था आगे चलकर यह स्पष्ट हो जाता है आश्रमों के संदर्भ में भगवान राम ब्रह्मचारी नहीं गृहस्थ हैं आगे चलकर प्रसंग आता है कि परशुराम जी ने जब भगवान राम से कहा या तो तुम मुझसे लड़ो पर महाराज यदि न लड़ना चाहूँ तो तो बस तुम्हारा यह जो नाम है इसे छोड़ दो अब यह राम नाम तुम्हारा नहीं रहेगा अपने लिए कोई अन्य नाम रख लो ना ही तो छाड़ कहा बराम तो परशुराम जी नहीं चाहते कि कोई दूसरा राम भी रहे भला कोई मेरी बराबरी का कैसे हो सकता है कहाँ ये गृहस्थ और कहाँ मैं ब्रह्मचारी कहाँ ये राजकुमार राजसत्ता का स्वामी और कहाँ मैं महान त्यागी न जाने कितने राज्यों को छोड़ दिया यह बहुत बड़ा सूत्र था मैं ब्राह्मण और ये क्षत्रिय हम सब इसी के तो अभ्यस्त हैं इस अभिमान का उत्तर वही हो सकता था जो महाभारत काल में भीष्म ने परशुराम जी को दिया था भीष्म उनके शिष्य थे किंतु उनका परशुराम जी से युद्ध हो गया परशुराम जी ने कहा मेरा इतिहास जानते हो मैं वही परशुराम हूँ जिसने सारी पृथ्वी को 21 बार छत्रियों से विहीन कर दिया था इस पर भीष्म ने भी गर्व के साथ कहा तब भीष्म जैसा कोई छत्री नहीं रहा होगा यह भीष्म की भाषा थी मानो उनके सात्विक अभिमान का उत्तर अभिमान से ही दिया गया था परंतु श्री राम तो ऐसा उत्तर नहीं दे सकते थे भगवान राम का तो चरित्र ही स्वयं ऐसा उपदेश देता है ऐसा परिवर्तन ला देता है अतः न उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया और न लड़े ही भगवान राम ने तो सारा अर्थ ही बदल दिया उन्होंने कहा महाराज बात यदि केवल ब्राह्मण और छत्री की हो तब तो हमारे आपके बीच बड़ा अच्छा समझौता है आपको लोग प्रणाम करते हैं तो आपको प्रसन्नता होती है और मुझे आशीर्वाद पाकर आनंद होता है तो मैं आपको प्रणाम करूं और आप आशीर्वाद दें हमारा आपका कितना अच्छा संबंध रहेगा हम ही तुम ही सरबरिकस नाथा कहन कहाँ चरण कह माथा अच्छा तो यह नाम का झगड़ा कैसे मिटेगा तो बोले महाराज उसकी भी कोई समस्या नहीं है क्योंकि कहाँ तो दो अक्षर का राम और कहाँ यह परशुराम राम मातृलघु नाम हमारा परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा तो कैसे पता चलेगा लड़ाई होगी तभी तो पता चलेगा कौन हारा और कौन जीता श्री राम बोले इसका निर्णय अभी हो जाता है कैसे बोले हम आपसे हर प्रकार से हार स्वीकार करते हैं सब प्रकार हम तुम सन हारे तो अभिमान का उत्तर अभिमान नहीं है संसार में सभी अभिमान का उत्तर अभिमान से देने के अभ्यस्त हैं विष्म जैसे व्यक्ति भी इसी के अभ्यस्त हैं परंतु भगवान राम कहते हैं हम तो आपके सामने हर तरह से हारे हुए हैं आप ब्राह्मण हैं उदार हैं मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान श्री राम सर्वशक्तिमान हैं परंतु ये मानव संकेत मात्र देना चाहते थे परंतु लक्ष्मण जी वही बात थोड़ी कड़वी भाषा में कह देते हैं जब परशुराम जी ने पूछा किसने तोड़ा और जब ये श्री राम की बात नहीं समझ पाए तो लक्ष्मण बोल पड़े महाराज लड़कपन में तो हम लोग धनुष बहुत से धनुष तोड़ा करते थे पर आप कभी नाराज होकर आते नहीं दिखे आज बात क्या है इस धनुष के प्रति आपकी विशेष ममता क्यों है बहु बहुधनु तो लड़काई न घुसाई यही धनु पर ममता के है तू एक ही वाक्य में इतना कुछ कह दिया गया कि इसमें सारा तत्व आ गया उनका अभिप्राय था महाराज आपको धनुष टूटने का दुख नहीं है यदि धनुष टूटने से दुख होता तब तो जब हम लोग बचपन में धनुष तोड़ा करते थे तब भी आप आते व्यक्ति के मन में दुख तो केवल ममता के कारण ही होता है और यह ममता ही आपको दुख दे रही है इसमें व्यंग्य क्या है बोले आपने कामिनी से ममता छोड़ी कांचन से ममता छोड़ी अब आपको ममता जोड़ने के लिए क्या यह धनुष ही रह गया था ऐसा भी होता है कई लोग बड़ी बड़ी वस्तुओं का त्याग करके आ जाते हैं परंतु छोटी छोटी वस्तुओं के लिए लड़ जाते हैं कई स्थानों पर यह दृश्य मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है बहुत बड़ी वस्तुएँ छोड़ दी परंतु कमंडलू के लिए झगड़ा हो गया मैं वृंदावन के आश्रम में रहता था एक बार तो वहाँ कंबल के लिए झगड़ा हो गया था किसी ने त्याग कर दिया हो तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उसने सम समग्र रूप से त्याग कर दिया हो लक्ष्मण जी का व्यंग्य यह था महाराज इतना कुछ छोड़ने के बाद बस इस धनुष पर इतनी ममता और वह भी टूटे हुए धनुष पर आप तो जानते ही हैं जो टूटने वाली वस्तु है वह तो टूटेगी ही जो मिटने वाली वस्तु है वह तो मिटेगी ही परंतु देखिए आपने सबसे ममता हटा करके इस नश्वर वस्तु से ममता जोड़ ली उनका यह भी संकेत था कि जिन शंकर जी के नाम पर आप झगड़ा करने आए हैं कि यह मेरे गुरु जी का धनुष है उन्होंने यदि धनुष से ममता होती तो वे इसे जनक जी को क्यों दे देते इसका अर्थ यह है कि शंकर जी भी जानते थे कि अब इससे ममता छोड़ो फिर यदि जनक या सोचते होते कि धनुष तोड़ना बुरा है तो तोड़ने के लिए क्यों कहते परंतु उन्हें तो ममता का त्याग करना था उन्हें अपनी पुत्री को अर्पित करना था ममता का त्याग करना था कितने दुर्भाग्य की बात है कि सबने जिस धनुष से ममता छोड़ी आपने उसी के साथ ममता जोड़ ली जिससे ममता जोड़नी चाहिए वह तो सामने खड़ा हुआ है आप उन्हें पहचानिए जो खंड है जो नासमान है जो अनित्य है उससे ममता मत जोड़िए इस प्रकार कोई वर्णाभिमान या आश्रमाभिमान व्यक्ति का कल्याण नहीं कर सकता